महाभारत कर्ण पर्व पंचनवती तमोध्याय कौरव सेना का शिविर की ओर पलायन और शिविरों में प्रवेश संजय उत वर्तन राजन कुरो भय पीड़िता वृक्षमा सर्वा पर सहस्र संजय कहते राजन वह कर्तन कर्ण के मारे जाने पर भय से पीड़ित हुए सहसत्रों कौरव योद्धा संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए भाग निकले कर्णम तो नेतम दृष्टवा शत्रु परमाहे भीता दिशोत ताप का छतभिक्षता शत्रु ने इस महायुद्ध में व्यय करतन कर्ण को मार डाला है यह देखकर आपके सैनिक भयभीत हो उठे थे उनका सारा शरीर घावों से भर गया था इसलिए वे भागकर संपूर्ण दिशाओं में बिखर गए सर्वे निवारिता तब आपके समस्त योद्धा जो अत्यंत दुखी और उद्विघ्न हो रहे थे मना करने पर सब ओर से युद्ध बंद करके लौटने लगे तेषा तन्मत महा पुत्रो दुर्योधन स्तव अवहान तत चक्र शलते नृप नरेश्वर उन सब का अभिप्राय जानकर राजा सल्ल की अनुमति ले आपके पुत्र दुर्योधन ने सेना को लौटने की आज्ञा दी कृत महारथ स्वर्णम मृतो भारत ताबके नारायणवश शिवराज भारत नारायणी सेना के जो वीर शेष रह गए थे उनसे तथा आपके अन्य रथी योद्धाओं से घिरा हुआ कृत भी तुरंत शिविर की ओर ही भाग चला गांधाराणाम सहस्रेण शकुन परिवार दृष्ट शिविर वजुध्रुव सहसो गांधार योद्धाओं से घिरा हुआ अधिरत पुत्र कर्ण को मारा गया की ओर ही भागा देगा कृपाघ निशो शिवराज भरतवंशी नरेश शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य मेघों के घटा के समान अपनी गज सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक शिविर की ओर ही भाग चले अस्वस्था ततः शूरो पांडवा जयम दृष्ट् शिवराजुद्रवी तदनत सूरवीर अस्वस्था पांडवों की विजय देख बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ छावनी की ओर ही भागने लगा संसावशिष्टे न बलन महतावृत सुशर्मा उराजन यजौराजनक्षण भयादिता राजन संसप्तकों की बची हुई विशाल सेना से घिरा से हुआ सुशर्मा भी भय से पीड़ित हो इधर उधर देखता हुआ छावनी की ओर चल दिया दुर्योधन औपे नजो शोक समाविष्ट चिंतन मना बहू जिसके भाई नष्ट हो गए थे और सर्वस्व लूट गया था वह राजा दुर्योधन भी शोक मग्न उदास और विशेष चिंतित होकर शिविर की ओर चल पड़ा छिन्न ध्वज प्रजो शिवराज भिक्षमा दिशो दस रथियों में श्रेष्ठ राजा सल्य ने भी जिसकी ध्वजा कट गई थी उस रथ के द्वारा दशो दिशाओं की ओर देखते हुए छावनी की ओर ही प्रस्थान किया ततो के तथोपरे सुबह भरता महारथी भयभीत, लज्जित और अचेत होकर शिविर की ओर दौड़े अशिक्षर सो जुग्ना वे सामना तथा कुो दुद्रवो सर्वे दृष्टि कर्ण निपाचित कर्ण को मारा गया सभी खून बहाते और कापते हुए था आतुर होकर छावनी की ओर भागने लगे महारथा ठ कौरव महारथियों में से कुछ लोग अर्जुन की प्रशंसा करते थे और कुछ कर्ण की वे सबके सभ्य भीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए तेसाम त्योदसहस्राण ताबका महामृधे नासी त्र उपमान कशिज युद्धा मनोधे आपके उन हजारों योद्धाओं में वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो अपने मन में उस महासमर में युद्ध के लिए उत्साह रखता हो हते कर्णे महाराजा निराशा कुर वो भवन जीवित स्विराज्य सुधारे सुच धने महाराज कर्ण के मारे जाने पर कौरव अपने राज्य से धन से स्त्रियों से और जीवन से भी निराश हो गए समाधि पुत्र से ये न महता निवेशाया मनोदे दुख शोक समन्वित दुख और शोक से डूबे हुए आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने बड़े यत्न से उन सबको साथ ले आकर छावनी में विश्राम करने का विचार किया तस्या योधा परिगृहज विषाम पते विवरण बदना राज महाराथ वे सब महारथी योद्धा दुर्योधन की आज्ञा सिरोधार करके शिविर में प्रविष्ट हुए उन सब के मुख की कांति फीकी पड़ गई थी श्री महाभारती कर्ण पर्वणी शिविर प्रयाण पंचनवती तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में सेना का शिविर की ओर प्रस्थान विषय पंचानवेवा अध्याय पूरा हुआ